ठीक से ता तो पूरा हो गया था तप तप्व संतापे तपा में अकार संज्ञा है उपदेश जनुनाशिकित तप रहेगा वो अकार अनुदात तो होगा या उदात तो होगा सरित तो होगा कोई क्या हो सकता है आगे तपति परस पद है तपा तो में जो अकार है क्या होता हो है उदात ही है नहीं तो अन्नदात हो अथवा सरित हो तो आत्मनपदे का प्रसंग है इसे उदात है तप धातु ती सब कर दिया तप पति बन गया उत्तम पुरुष में कोई विशेष उत्तर लगा उत्तम पुरुष में विशेष सूत्र क्या लगा हाँ कहना चाहते और प्रथम पुरुष बहुत ही क्या विशेष सूत्र लगा जुअंत और लीट लकार में दुर्त करने के लिए सूत्र क्या है हम्म ईट हुआ कि सूत्र से हम्म न नल को आध्यात्ट बोला देगा पूर्वाभ्यास हलाशेस त तप अ तप अने पर नीति होने से नीति से वृद्धि हो जाएगी क्या लगेगा सूत्र क्या सूत्र क्या होगा वृद्धि हो जाएगी तप तताप बने गया अतुष आने पर तप अतुष अत उठा लगेगा नहीं लगे क्या सोया तो एक कहल मध्य न आधे साधे रिटी मध्य में है पर में कीते है क्या कित के सेवा हाँ तो ते पतु ते पु तप धातु पानते में तप धातु आता है क्या किसको पान याद है एक एक आद नहीं पांथ याद है पान्थ मधर क्यों नहीं होता समर्थन करने के लिए त्रियोद से न त्रयोद तप तो उसमें आया है हैं है तो अनिल धातुओं ने पर थल आने पर उसको ईट निषेध करने के सूत्र क्या होगा एक एकाच उपदेशाते निषेध हो गया निषेध होने के बाद ईट प्राप्त हो गया कि सूत्र से हाँ क्या सोच रहा हूँ एक राशि इट क्विटी प्राप्त होगा किंतु तो थल में निषेध करने के लिए क्या सोच है उपदेश त्वतः निषेध होने के बाद थल को ईट होगा क्या सोच लग गया रितो जैसे रिदंत से ही निषेध होगा नहीं तो हो जाएगा तो नित्य ईट होगा या विकल्प होगा ईट के पक्ष में थालीचर सीटी लगेगा थालीचर सेट लगने से क्या रूप बनेगा ते पीथर ईट नहीं होगा तो थालीचा सेट लगेगा और आते अतह कल मध्य लगेगा अतहिकल मध्य क्यों नहीं लगेगा अतः कल मध्य क्यों नहीं लगेगा दो लाइन एक दो तीन हैं कित किट नहीं है थल कित नहीं ठीक कितने होना चाहिए कितने होना चाहिए नहीं नहीं तो लगना चाहिए अब थल ची सी कैसे लग गया थल तो था, है वो तो, तो फिर अभी ताल में हो जाएगा कितने कितने होने पर भी अतः किलोमीटर लग जाएगा हम अतः किलोमीटर आदि शादी लग जाएगा ना थल है ना अतः किलोमीटर लग जाएगा हु? अत एक मत लगेगा नहीं थौलीचा सेट तो जब ईट होगा जब ईट नहीं होगा हम आतो इकेले मत लगाओ लग जाएगा अतः केलो मत लगने के लिए कित चाहिए थलीचा सेठ होने के लिए कित नहीं चाहिए तो ते पी थ आगे क्या रूप बनेगा ते पथु उत्तम पश्चिम में क्या बनेगा रूप क्या बनेगा तता तताप तथाप दो बनेगा नलुतम बा तताप तर बस मस मीठ होगा करा दिन में हो जाएगा विकल्प से नित्य होगा थल में नित्य है विकल्प हुआ और बस मस में नित्य नहीं होगा विकल्प नहीं होगा क्या रूप बनेगा अरे बोलो तताप कैर में ईट किसी सत्र से होगा नहीं हुआ कैर बनेगा हम्म बोलो लेट में सेठ था तो लेट में तपी सत्य बोला ठीक है ईट होगा तो सेठ आने थे तो क्या बनेगा क्या बनेगा तपस्या तपस्या थी तपस्या थी बोलो सो कितने स्थान में ईट हुआ से प्रत्यु कहाँ लगा लूट लगा रहा बोलो तपत लंग लकार में बोलो रुको आगे पा <laughs> <आगे। आगे। laughs> <आगे। आगे। laughs> विसर्ग कितने स्थान में बोलो क्या रूपये हाँ विधेर बोलो रुको बोला आगे तो पे आशेगी बोलो आप कुछ एक को छोड़ कर बीच में क्या बोलो बोलो बोलो आगे हाँ बोलो सब तर्थ्यास्ट। लुंग लकार में चिलई लूंगी चिलई स्विच हो जाएगा ना तो सेट है ना नहीं ये तो हुआ ये तो को सीट बोला सत्र सीट प्राप्त है क्या प्राप्त है निषेध किससे हुआ दीप को लोप होने पर ईट अति तप धातु को बुद्धि करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र से आने पर अतापीत क्या ता, ताम आने पर सकार को लोप करने के लिए क्या सूत्र है नहीं होगा झलो झली क्या बनेगा अताप ताम स नहीं क्या बनेगा झड़ो झोले और कहाँ लगेगा तो क्या रू बनेगा हैं तम राग तो अताप तम अत ने गे हाँ बहुवचन क्या बनेगा अतापू मध्यम पुरुष एक वजप गए क्या सारे बोलो आगे बोलो फिर सीज का श्रवण कितने थाने में होगा पांचे छः स्थान में सीज का श्रवण होगा छः ताम तम तो तीन स्थान में सीज का लोप होगा और तिप सिप में सीज रहेगा ईट आगे में कितने स्थान में दो स्थान में और आर्ध का के सीट बल्ला सीट कितने स्थान होगा नहीं होगा लिंग लगा बनेगा इतने नहीं हुआ हाँ बोलो प्रतांग पुर्श, प्रतांग पुर्श तो और प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष बहुजन में न नकार का नव लोपन होगा क्या लोप हुआ किसका सयां तो लोप किसका हुआ तकार क्या इकार और क्या सूत लगा विशेष जो अंत होगा और तपू हो गया आगे है क्रम पद विक्षेपे सरिक्रे क्रम का उकार उपदेशे जवनाशीत क्रम है ती कर्तृ प्राप्त है ये सत्र भ्रस भ्रम क्रम क्रम त्रसित्रुटिलस्यसनवा कर्त साधा के परे अब इनसे श्यन हो जाएगा कर्त्य सब प्राप्त है उसके बाद करके विकल्प से शयन हो जाएगा कर्तरते सार्वधातु पर परम है तो क्रम के आगे सप नहीं होकर के श्यन होगा एक पक्ष में अन्य पक्ष में कर्त्य सब लगेगा तो कितने कितने रूपए बन जाएगा दो दो दो दो किस लकार में बनेगा बताओ सात लकार में किस किस प्रकार में लौट के बाद लौट चार चार हो जाएगा स्तिप सब शान होने के बाद इस तो लगेगा क्रम परस्मय पदेशु क्रमो दीर्घ परस्मय पदे क्षिति शान और सब दो प्रत्यय इसमें शीत कौन है परस्मय पद शीतल में मिलेगा क्या होगा क्रम को दीर्घ हो जाएगा क्रम में को दीर्घ होगा क्राह हो जाएगा दो दो बन जाएगा एक पक्ष में क्राम्यति बनेगा और एक पक्ष में क्राम्यति अब दीर्घ नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा क्राम्यति बोलो क्राम्य ये हो गया श्यान पक्ष में श्यान नहीं होगा तो सप होगा सप पक्षे में बोलो कितने लट लगा विसर् कितने ताने हैं कौन कौन प्रत्ये बोलो थ हम्म लीट लकार में क्या था तु ये क्रम श्यान होगा या होगा दीर्घ होगा क्रम परश में पद इस लीट लकार परस पद नहीं दीर्घ क्यों नहीं होगा शीत पर नहीं क्रम क्रमल पूराभ्यास हलाद शेष कोर्स अभ्यास में क्या रहेगा अथ बुद्धा वृद्धि करने पराम अतः में अतः एक क्रम था लग जाएगा एक कल नहीं, नहीं। क्रम में संयुक्त चक्राम चक्रमतु चक्रम धातु चक्रम। सेट है अनिठ मालूम है मानते हुए कितने धातु है बोलो चार बोलो ना ना तो ये धातु अनिटी हो गया चार धातु का नाम जो आया वो अनिठ सेठ है ये धातु सेठ है अनिट धातु हो तो विकल्प है चक्र मिथ क्या मानेगा चक्र मिथ आगे चक्र बोलो चक्राम लगाने में लूट ये लूट बोलो बोलो ये कम कम से क्रमिता कम कर बोल दिया आगे? आगे? ठीक हो गया बोलो सहुआ आगे बोलो लिट लकार प्रशांत लोट लकार बोलो सुबह हम्म नहीं ये लाइन में तीसरा लाइन में कोई बोलो क्राम तो दूसरा क्या बो दूसरा बोलो क्रा दीर्घ है आठ है दीर्घ उपचार करो क्राम हाँ लॉन्ग लकार ये तीसरे लाइन है पीछे से कौन बोल सर बोलो एक दो पीछे वाला बोलो? का, बोलो? हाँ। पीछ, बोलो नहीं कहाँ कौन सर यार कौन बोलते है आ, ए लाइन तीसरा लाइन बोलो हाँ हाँ आप उसके पीछे आपके कौन बिधे में लो हाँ ये क्या बोला अक्रमित तो बोला क्या दीर्घ नहीं करके अच्छा अच्छा हाँ पीछे वाला बोलो नहीं।, नहीं इस उसके पीछे वो क्या बोला था ये हैं बोलो अरे ये क्या बोला था पहले बताओ कौन सा लकार ये बताया था लंग लकार ठीक हुआ था क्या बोलो ठीक है बोलो अकरा हाँ रुको बोलो अभी ठीक करके अकरा मत जब दीर्घ नहीं होगा क्या मने का आगे बारे बोलो नहीं नहीं हाँ ये बारे बोलो क्या बोला पूरा अक्राम्य महिंदा बोलो क्या बना बोलो जोर से बोलो नहीं मौनु? और क्या तात है ना ता है ना अतुल हाँ। अतलो बोलो हाँ जिस पर क्या मैं क्षण नहीं होगा क्या बनेगा बिदरी में क्या बनेगा नहीं करू बनेगा क्या और क्या क्राम है तो बोलो ब्रह्मचारी असरेंगे में नहीं हो गया पास आगे पीछे इसके पीछे कोई बोलो जाए क्रम्या में विसर्ग तो नहीं नहीं, नहीं, बोलो विसर्ग है क्या क्रम्या में बिसर्ग कहा बोलो विसर्ग बिसर्ग कहा बोलो? हा विसर्ग है पूरा रू बोलो आसिलिंग हाँ कौन बोला किसने हाँ आसिलिंग बोलो विसर्ग नहीं बी बोलो सो क्रम्या टूंगल कार्य में स्विच होगा स्विच को इट होगा ना तो सेटे आने थे? से चप से सेट हो जाएगा इट लोप हो जाएगा अक्रम को बदब्र जो हलनते से वृद्धि हो जाएगी प्राप्त है, है. निषेध कौन करेगा नीट तो अत अत हलादे दे लघु एक सूत्र आया है अतो हलादे दे लघु सूत्र से विकल्प से वृद्धि हो जाएगी मद्ध हलंत से को नेट निषेध करेगा अतो हलादे दे लघु सूतराया है हला है ना ने गुरु है क्रम में अयोगा तो गुरु ना संयोगी ही गुरु सूत्र है संयोग परम हो तो गुरु होगा परम संयोग है क्या इसे क्या होगा क्रम में अ लघु है अतो हलादे लघु से वृद्धि हो जाएगी निषेध हो जाएगा प्राप्त है किंतु निषेध हो जाएगा निषेध किससे होगा किसके मालूम हाथ उठ रहा हो एक दो हाँ क्या है तो बोलो है क्या <laughs> क्या मालूम <मात> हाथ उठ रहा है <laughs> गाद गाद गाद। क्या हिमयंत हिमयंत बोलो हाँ ये मान तो उनसे निषेध हो जाएगा होने से वृद्धि की सूत्र से होगी नहीं होगी अक्रमीत क्या मानेगा आगे बोलो क्या बोला अक्रमीत लिंग लकान में वृद्धि होगी हैं सप होगा शन होगा नहीं होगा ईट होगा बोलो अक्रम शाच उपदेश अनदाता नहीं सरत श्रुति सूत्र से आगे काल जितने पाठ हुआ सूत्र का कर दिखाओ सरती श्रुति सूत्र से आगे सूत्र जो है काला सूत्र लिख कर दिखाओ छी छय धातु का एक लकार का एक रूप प्रथम पुरुष एक वचन छी धातु प्रथम पुरुष एक एक लकार का एक रूप दस लकार का एक एक रूप छी छय धातु का लीट लकार रूप लिखो पूर्णमद